सुधारी वरण रघुवर विमल जोदायक जो दायक फल चारुशावर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय <coughs> दुआ संख्या एक सौ चौवन के बाद प्रताप भानु बल पाई कामुदेनु भई भूमि सुहाई सब दुख बरजित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी सचिव धर्म रुचि पद प्रीति गुरु नपहेतहेतुशिखवित देवा करई सदा नृप सब कई सेवा भूप धर्म जे वेद बखानी सकल करई सादर सुख मानी दिन प्रत देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र वर वेद पुराणा नाना बापी वापी कूपतड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्रभवन सुरभवन सुहाए सब धन विचित्र बनाए।, बनाए जहां लगी कहे पुराण श्रुति सब, सब जाग बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ये अनुरागर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान अब स्मरण करें कि सत्य का पुत्र प्रताप भानु जब राजा बना तो उसने सेना लेकर के अन्य देशों पर चढ़ाई की और सब राजाओं को अपने अधीन कर लिया और उनसे टैक्स ले लेकर के उन सबको छोड़ दिया उनका सबका अपना अपना राज्य करने दिया लेकिन उनसे दंड शब्द कहते हैं उनसे दंड ले लेकर के छोड़ दिया कर दंड इस प्रकार से उसने सारी पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य हो गया अब उसने और क्या किया देखे कहते हैं भूप प्रताप भान बल पाई प्रताप भान राजा का बल पा करके कामधेन भई भूम सुहाई पृथ्वी कामधेन हो गई कामधेन हो गई तो मैंने इच्छित फल देने लगी खूब पैदावार खूब होने लगा धन संपत्ति पृथ्वी पर खूब हुई खूब खेती में आने इत्यादि सब हुए ये इस बात की सूचना है कि जब धर्म राज्य होता है और दुराचार्य अत्याचारियों को रोक दिया जाता है वो अत्याचार नहीं कर पाते समाज में लड़ाई झगड़े नहीं होते तो देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है उत्पादन बढ़ता है जब जब झगड़े के साथ बढ़ते हैं लड़ाइयाँ होती हैं मारकाट होता है बहुत लोग बाग आपस में लड़ती रहते हैं बैर भाव रहता है तो उसी में उनकी शक्ति लग जाती है उत्पादन की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता लेकिन जब राज्य व्यवस्था बहुत सुंदर हुई तो कहीं कोई चोरी डाका वगैरह कहीं नहीं होता सब लोग अपना अपना परिश्रम करते हैं तो फिर उत्पादन खूब बढ़ा समृद्धि खूब बढ़ी सब जगह और फिर सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी प्रजा के सारे दुख दूर हो गए प्रजा के दुख के मान उसके भौतिक दुख जो थे वो दूर हो गए अभाव उसके सब दूर हो गए सबको खूब खाने पीने पहने को खूब प्राप्त होने लगा और धर्मशील सुंदर नर नारी और राज्य में भी धर्मशील लोगों की वृद्धि हुई लोग फिर धर्म के अनुसार ही चलने लगे राजा ये यदि अधर्मी हुआ तो प्रजा में जो अधर्मी लोगों की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है चोर डाकू होते हैं वो तो बढ़ते ही हैं लेकिन थोड़ी बहुत भी लोगों के मन में अधर्म की तरफ उनकी रुचि हुई तो वे लोग भी बढ़ जाते हैं और अधर्म करने लगते हैं और जो लोग धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं वो सखजा जाते हैं वो घट जाते हैं उनको धर्म के मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं पड़ती इसलिए बताया कि फिर इस समय जो है वो लोगों को जो नीत के न्याय के अनुसार चलने वाले थे धर्म के अनुसार चलने वाले थे धर्म के लिए याद रखें, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले नैतिकता के साथ जीवन जीने वाले यही धर्म से तात्पर्य ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और सब देश भर में शांति रही समृदि हुई है और सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति अब कहते हैं राजा के जो मंत्री था उसका नाम धर्मरुच था ही वो हरिपद प्रीति उसे भगवान के चरणों में प्रेम था इससे ही मालूम होता है कि तीन व्यक्तियों के जो मुख्य बात कह रहे हैं एक तो प्रताप भान और दूसरा अरिवर्धन और तीसरा धर्म रुचि ये तो दो तो भाई है प्रताप भानु और अरिमर्दन और ये धर्म रुचि जो है मंत्री है धर्म रुचि जो है वो नाम भी उसका धर्म रुचि है और उस मंत्री के कहने से ही ये राजा जो है धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है मरे राजा भी धर्म के मार्ग पर तब चलते हैं जब मंत्री उनके सलाहकार जो है धर्म की शिक्षा देते हैं मंत्री ही कहने लगे कि यहाँ झूठ बोल जाओ यहाँ धोखा दे जाओ यहाँ इस प्रकार से कर जाओ तभी काम बनेगा तो बस राजा उसी प्रकार से अनैतिक हो जाए अधर्मी हो जाए इसलिए धर्म रुचि मंत्री है उसी के बल पर राजा धर्म का कार्य भी करता है लेकिन राजा का जो धर्म कार्य है वो मंत्री के कहने से है उसी की प्रेरणा से है दूसरी बात यह है कि धर्म रुचि जो मंत्री है वो केवल धर्म में ही उसकी प्रीति नहीं है भगवान में भी प्रीति है इसलिए कहते हैं वो हरिपद प्रीति भगवान के चरणों में मंत्री को है वो मंत्री है भगवान का भक्ति भी है लेकिन प्रताप प्रतापगान और अरमर्दन भगवान के भक्त नहीं है इनकी भक्ति कहाँ है राज्य में है सम्राट हो पूरे संसार भर में हमारा शासन हो को हमारी यशकीर्ति हो तो बस इसी में इनकी भक्ति है तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न है लोगों की और जैसी प्रवृत्तियां हैं वैसे ही फिर परिणाम देखने में आता है ये बात यहाँ पर याद रखें कि यदि मंत्री जो है वो धर्म रुचि है भगवान में भक्त है तो आगे चल करके इसका हित होता है इसका उत्थान होता है लेकिन वो जो प्रताप भान और अरिमर्दन है ये मंत्री के कहने से धर्म का कार्य जरूर करते हैं और शक्तिशाली भी खूब हैं शासन भी धर्म के अनुसार चलता है लेकिन इनमें विशेष धर्म में रूचि नहीं है अपनी तरफ से और भगवान की भक्ति तो है ही नहीं ऐसे इसके परिणाम ये होता है कि ये दोनों ही आगे चल करके विनाश को प्राप्त होते हैं नहीं तो ये कथा जो है ये बड़ी कठिन कथा एक प्रकार से तमाम प्रश्न इसके संबंध में उत्पन्न होते हैं कि प्रताप भानु क्या अपराध किया था उसको ऐसा कैसे हो गया उसको ऐसा कैसे हो गया तो उसका कारण ये है यही से कारण पता चल जाता है ध्यान दें तो प्रताप भानु और अरिमर्दन ये दोनों भौतिकवादी हैं, भौतिक समृद्धि तो खूब चाहते हैं, उसी में इनकी तो खूब प्रीति है और भौतिक समृद्धि को देखते हैं कि धर्म भौतिक समृद्धि में सहायता कर रहा है तो धर्म को भी स्वीकार कर लेते हैं लेकिन धर्म के बाद भौतिक समृद्धि के बाद जो भगवान में प्रीति होने चाहिए परमात्मा में ज्ञान हो परमात्मा में समर्पण भाव हो जीवन में लक्ष्य ये हो कि हमें अंतता परमात्मा प्राप्त करना है ऐसा मंत्री धर्म रुचि है उसके मन में तो है लेकिन बाकी राजा और उसके भाई में ये बात नहीं है तो ये निराधार इनका जीवन है जब तक परमात्मा का आधार नहीं मिलता तब तक जीवन निराधार और जो निराधार जीवन जो है वो चाहे जितना समृद्ध दिखाई दे चाहे जितना सुखी दिखाई दे लेकिन फिर विनाश को प्राप्त होता है तो इसलिए कहते हैं कि गुरु सुरु संत पितर मही धर्म रुच हरिपद प्रीति और नृत्य तो नीति अब वो मंत्री जो है राजा के लिए नीति सिखाता रहता है कि कैसे राजा को कैसे शासन करना चाहिए उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए तो वो सब बताता रहता तो जैसा वो बताता तैसे राजा भी क्या करता है वो मंत्री के कहा मानता है तो उसके मानने के कारण से सुरु गुरु संत पितर देवा वो गुरु को देवताओं को संतों को पितरों को ब्राह्मणों को इन सबको करे सदा नृत्य सब कैसे इन सबकी सेवा करता है मान राजा का धर्म ये है कि इन सबकी रक्षा करे इनकी सबकी सेवा करे तो करता था मंत्री ऐसी सलाह उसको देता था उसी के अनुसार ये राजा कर भी रहा था आगे देखते हैं जब तक तो ये मंत्री राजा की सहायता करता रहता है मार्गदर्शन देता रहता है तो मंत्री के बल पर राजा की समृद्धि होती जाती है आगे जब कथा चलेगी तो देखेंगे की यह मंत्री से राजा अलग हो जाता है ऐसा संयोग घटता है जहां मंत्री की सहायता राजा को प्राप्त नहीं होती अपनी राय मंत्री दे नहीं पाता परिणाम यह होता है कि राजा अपनी बुद्धि से काम लेता है। और अपनी बुद्धि से जब काम लेता है तो उसकी भौतिकवादी बुद्धि स्वार्थी बुद्धि फिर उसका विनाश कर देती है ये सब इसमें है सब कथा में लेकिन इनको सावधानी से देखो तब दिखाई दे तो कहते हैं भूख धर्म जे वेद बखाने राजा जो था जितने भी वेदों में जितने धर्म के कार्य बताए गए हैं सकल करे सादर सुख माने बड़े सुख पूर्वक उनको करता है राजा राजा को राज्य धन खूब प्राप्त ही था अगर उसको दान देना है तो दान देने में क्या तकलीफ यज्ञ करने में तज्ञ में क्या खूब पैसा है ये चाहे जितना यज्ञ करो चाहे जितना दान दो चाहे जितनी सेवा करो जो जो मंत्री बताता जाता है इनको सबको संतुष्ट रखो प्रसन्न रखो वैसे राजा करता जाता है दिन प्रतिदे विविध विविध विधि रोज रोज खूब दान देता है राजा भी, भी, करता रहता है और सुना शास्त्र और मंत्री ने कहा राजा से देखो शास्त्र वेद प्राण भी सुनने चाहिए तो राजा वो भी सुनता है वेद प्राण सब शास्त्र को सुनाई जाते हैं विप्र लोग आते हैं कथा सुनाते हैं मंत्री भी सुनता है राजा भी सुनता है और फिर नाना बापी कुप कुपत ये सब उसने बनवाए बहुत से कुएं बनवाए तालाब बनवाए उसने बावलिया बनवाई ये सब पानी की व्यवस्था सबको हो पीने आने का पानी सबको मिलता रहे उसका इंतजाम उसने खूब किया सुमन बाटी का सुंदर बागा खूब फूल बगीचे ये सब लगवाए तो ये सब प्रजा के पालन के लिए सुख के लिए सुविधा के लिए सब उसने इकट्ठे किए विप्र भवन शुर भवन सुहाये उसने विपर भवन भी बनवाए सुर भवन बनवाए विपरवन विपरों के रहने के लिए मकान बनवा करके दिए राजा ब्राह्मणों को रहने के लिए घर मिल गए उनको रहने के लिए राजन बनवा दिए मंदिर बनवा दिए जहां मंदिरों में पूजा हो देवताओं की इस प्रकार से मंदिर बनवा दिए और सब तीर्थन विचित्र बनाए और जहां जहाँ तीर्थ स्थान थे सब वहां सबका जीर्णोद्धार करा दिया नए मकान वहाँ बनवा दिए वहाँ सब में फूल बाटिका सब में तीर्थों में भी लगवा दी वहां जहाँ कहीं मंदिर थे और में पुजारी वगैरह पूजा का सामान खर्चा मंदिरों का सब राजा ने अपने ऊपर ले लिया और सबकी व्यवस्था उसने कर दी इस प्रकार से राजा का कार्य सब व्यवस्था ही है तो इनमें बहुत से कार्य जितने जो है राजा ये कर रहा है ये राजा को करने चाहिए एक तो ये बताने के लिए इनका सबका विवरण दिया कि कोई राजा हो तो उसे ये सब कार्य करने चाहिए और दूसरी बात ये की राजा जो ये सब कार्य कर रहा है मंत्री की सलाह से कर रहा है और जब तक ये कार्य करता रहता है तब तक उसका राज्य बना रहता है और वृद्धि भी होती उसकी भूति रहती है सखी भी राजा बना रहता है तो जहां लगे कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग जहां तक वेदों में और जितने पुराण है उनमें यज्ञों का वर्णन है तो जिन जिन यज्ञों का वर्णन वहां पर है राजा ने सब यज्ञ किए और एक एक यज्ञ कैसे किया एक एक हजार बार किया की बारह सहस्त्र सहस्त्र में एक एक हजार बार एक एक यज्ञ किया किए सहित अनुराग अनुराग के साथ किया मैंने बड़े प्रेम के साथ में परिश्रम के साथ में जिन यज्ञों की आवश्यकता थी होती थी राजा को करने हो चाहिए वो सब किया वेदों में राजाओं के द्वारा यज्ञ करने के लिए विधान है पर तो राजा लोग जो है जिन, जिन यज्ञों को राजा को करना चाहिए वेदों में जिनका वर्णन है वो सब राजसु इत्यादि यज्ञ राजा लोग करते हैं वो सब उससे कराये सब उसने यज्ञ किए इस प्रकार से राज्य की व्यवस्था इस प्रकार की हुई तो कल देख रहे थे पहले राजा ने चढ़ाई करके सारे पृथ्वी के ऊपर चक्रवर्ती राज्य कर लिया और उसके बाद से समस्त विश्वभर में उसने सब राजाओं के द्वारा धर्म का शासन चलाने की व्यवस्था उसने की और धर्म का कार्य करता रहा धार्मिक राजा हो करके सदाचारी राजा होकर के नैतिकता का पालन करते हुए प्रजा पालन करता रहा उससे राजा की भी समृद्धि होती रही यहाँ तक तो ये होगी अब घटना बदलती है उसके आगे का देखिए हृदय न कछ फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना धर्म करम मन पानी वासदेव अर पित नृप्ञानी चल भर बाजी भारे का राजा मृगया कर सब साज समाजा चल गंभीर बन गयू मृग पुनीत बहुमारत भयु फिरत विपिन जन बन दुर शशि फिराहु बड़ा विदु फिरा बड़ नहीं समात मुख मही मनु क्रोध बसु गल नही कराल दसन छवि गाय विशाल पीवर अधिकाई घुर घुरात है आरोपाए चकित विलोकत कान उठाए नील महीधर शिखिर सम देख विशाल बराहो छपर चले भय सुटुक हाकिन हो बाहू सिया बामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब भी कह देते है की देखो राजा ने ये सब यज्ञ तैयारी कार्य किए तो हृदय फल फल उसने उनका कोई फल मन सकाम भाव से उनको नहीं किया धूप विवेक परम से जाना वो राजा जो है बड़ा विवेकवान ज्ञानमान था समझदार था तो जैसा मंत्री कहता गया वैसी करके करता गया मंत्री ने बताया देखो यज्ञ तैयारी करो लेकिन अपने मन में कोई इन के फल की कामना मत रखना तो ऐसे बिना काम रखे हुए उसी प्रकार ऐसी सब यज्ञ करता गया करे जो धर्म करम मन वाणी मन कर्म से जो भी धर्म के कार्य करता था तो कहते हैं इस प्रकार से वो हो राजा यहाँ तक पहुंचा माना राजमा राजा धार्मिक कार्य भी करता था यज्ञ त्याग भी किए उसने और जब ये सबकी सेवा का कार्य ये सब तरह तरह के जो धर्म के कार्य वो सब किए और मंत्री के कहने से निष्काम भाव से भी किए भगवान को समर्पण भाव से भी किए ये सब राजा ने किया <coughs> लेकिन ये राजा जो कुछ कर रहा है यह जैसा मंत्री कह रहा है वैसे ही कर रहा है उसकी कहना मान रहा है लेकिन उसके मन में क्या है वो क्या चाहता है वो आगे की जब कथा शुरू होती है तब उसकी बात का खुलासा होता है पता लगेगा कि उसके मन में क्या बैठा हुआ <coughs> तो अब ये कहते हैं फिर चले बार बाज एक बार एक राजा एक बार राजा जो है घोड़े पर चढ़ करके निकला मृगे आकर सब साथ समाजा शिकार खेलने के लिए निकला और उसके लिए सब राज शिकार के लिए जो तैयारी होती है वो सब लेकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के धनुष धनुष्बाण लेकर के और अपने सेवकों को लेकर के सब चला बन में शिकार के लिए विंध्याचल गंभीर बन गए वहाँ विंध्याचल का बन बड़ा घोर बन था बस वही शिकार खेलने के लिए राजा गया मृग पुनीत भयो और फिर वहाँ पर उसने बहुत से पशु मृग के माने हिरने ही नहीं है मृग के माने पशु है बहुत से पशु मिले उन पशुओं का उसने जो है वो मारा उनको मान लो सिंह इत्यादि पशु मिल गए हो रीछ आदि मिल गए हो वो भी सब राजा ने उनको सबको मारा <coughs> लेकिन वो जब और आगे बढ़ा वन में तो फिरत विपिन बराह तो उसने देखा कि वन में एक बड़ा है सुअर एक जंगली सुवर भी उसको दिखाई दिया राजा को जन्म बन दुरु ससे राहू और वो बहुत बड़ा सुवर था बहुत बड़ा उसके दांत जैसे हाथी के दो बीरें निकल आती वैसे उसके दो दांत दोनों तरफ निकल आए थे बड़े बड़े दांत <स्थाँग> तो वो जो बड़े बड़े दांत उसके मुंह में ऐसे दिखाई देते थे ससे ग्रस राहू जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रस दिया हो मुंह में दबाए हुए हो और वो जा रहा हो तो राहू की तरह से तो बड़ा भयंकर बड़ा था ये सूकर और उसके मुंह में जो दांत दिख रहे थे वो चंद्रमा जैसे मुंह में चंद्रमा दबा हो तो उसके चंद्रमा के किनारे सफेद चमक रहे हों ऐसे करके वर्णन किए उसके और बड़ विधु नहीं समात मुखमा ही अब जैसे कि राहु ने उसे बड़ा चंद्रमा मुंह में दाँब कर तो दिया लेकिन उसके मुँह में समाता नहीं है तो कुछ तो मुँह में के भीतर है दबा हुआ और कुछ बाहर है तो बाहर उसकी बीरें जैसे चमक रहा है वो मनोह क्रोध बस उगलत ना ही लेकिन राहु मनो चंद्रमा को उगलता भी नहीं है मुंह में दाबे हुए भीतर जा नहीं सकता उसको ज्यादा उसके मुंह में प्रवेश पूरा प्रवेश नहीं कर सकता क्रोध के कारण से छोड़ नहीं सकता ये स्थिति उसकी है तो कोल कराल दूसन छविगाई इस प्रकार मैंने कहने का तात्पर्य कि बड़ा सूअर जिसके बड़े बड़े दाँत वो लेकिन उसका काव्यात्मक वर्णन उसका कर दिया कि जैसे राव मुख में चन्द्रमा दबाए हो ऐसे उसके दांत लग रहे थे बस वो कोल मैंने वो सुअर कराल दसंध छवि गाई उसके जो दांत थे वो बड़े भयंकर दांत थे और तनु विशाल पीवर अधिक आई शरीर उसका बड़ा भारी था और पीवर खूब उसके जो चर्वी खूब चढ़ी हुई थी तो खूब गोल मोटा ताजा बड़ा भारी सुअर जो वो राजा को दिखाई दिया तो घुड़ गुण है आरोप अब जब घोड़े के जब उसने आहट सुनी सुवर ने तो घुड़घुराने लगा सुवर को जब गुस्सा थोड़ा होता नाराजगी होती है तो घुराता है वो तो ऐसे वो घुड़घुरा रहा था सुवर वो आवाज कर रहा था और चकित बिलोकत कान उठाए और सुवर ने कान उठाकर के देखा कि कौन आ रहा है कौन घोड़े की आवाज की जो है वो सुनी तो चौकन्ना हुआ सुअर भी घोड़े की तरफ देखा उसने ये सब तो नील महीधर शिखरसन देख विशाल बरा तो राजा ने देखा कि वो बरा वो सुअर कैसा विशाल है जैसे नील महीधर शिखरसन जैसे नीलगिर पर्वत का शिखर हो मैंने बहुत बड़ा बताने के लिए बताया की वो तो बहुत भारी सुवर जो था वो हो वो राजा ने देखा और सुअर काले रंग का सुअर शरीर उसका काला ऐसा भयंकर का रूप सुअर राजा को दिखाई दिया चपर चले हुए है सुटोन हा न हो ही निभाह और कहते हैं कि राजा ने घोड़े को चाबुक मारा और दौड़ा घोड़े को लेकर सूर की तरफ को तो बड़ी तीव्रता से राजा जो है घोड़े में चाबुक मार करके उसे सूर की तरफ दौड़ाया चपर चले हुआ हा कि न हो ही निभाह लेकिन वो घोड़े को इतना दौड़ाता है लेकिन सुअर दौड़ने लगा आगे आगे और सुअर की दौड़ बड़ी तेज माने घोड़ा उसको पा न पावे इतनी तेजी से वो स्वर भागने लगा हुँ? ऐसा शिकार देखो कैसा कर राजा करता है वो समझ जाता है। अब उसके पीछे स्वर के पीछे पीछे राजा दौड़ता चला जा रहा है घोड़ा उसका दौड़ा। जा रहा अब आगे देखिए आवत तो देखिए अधिकर अब बाजी चले उड़ा मरुते गतिभाजी मिल गयो बाना, तकी तक तीर चलावा की छले सुअर शरीर बचावा प्रगटत दुरत जाये मृग भागा भूप संगलागा गय दूर घन गहन बराहू जहना गज अति अकेले विपुल बाजिन तदपि न मृग मग कोल कोलोक भूप बलधीरा भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा अगम दे कितिपशिताई महाबुलिन्न शुद्धित त्रसित राजाबाजी समे खोजत व्याकु सरित सर जल बिन् भय वसे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जयत तो देख अधिक रहो बाजी माने घोड़े को आते हुए जब देखा कि घोड़ा बड़ा आवाज करता हुआ दौड़ता हुआ सूर के पीछे पीछे चला रहा है तो सूर ने क्या किया कि चले वो बड़ा मरुत गाजी तो वो जो वो मरुद से भागा कि मैंने हवा की तरह से भागा बहुत तेज दौड़ा मैंने अपना प्राण बचाने के लिए भागा बन की तरफ घने की तरफ भागता चला गया अब राजा उसके पीछे लगा हुआ है राजा के ये साथी थे वो रह गए पीछे वो इसके साथ नहीं आ पाए राजा के पास घोड़ा शक्तिशाली घोड़ा था तीव्र गति से चलने वाला था स्वर के पीछे पीछे भागता भागता घने बन के भीतर आगे आगे सुवर पीछे पीछे राजा का घोड़ा एक भागी चले जा रहे हैं राजा अकेला चला जा रहा है ये गति हुई तुरंत की नन्न प्रसन्धाना राजा ने बस अपने धनुष संभाला और धनुष के ऊपर बाढ़ चढ़ा है घोड़ा दौड़ रहा है धनुष बाँ ये ताने हुए है और उसके सुवर के पीछे उसने जो बाढ़ मारा मई मिल गए बिलोकत बाना और जहाँ बान, राजा का बाढ़ छूटा तब वो सूर ग्रह वहीं मिल गए हो तो मैंने नीचे झुक गया तो बाण ऊपर से सर से ऊपर से बाण निकल गया मैंने बच गया बाण उसका नहीं लग पाया मैंने इस प्रकार से राजा के प्रहार को बचाता भी गया इतनी होशियारी से वो सूअर इतना होशियार उसको जो है तीर से कमा बांध से बच भी जाता था ताकि तक तीर वहीं से चला हुआ फिर राजा ने फिर बार बार ताक ताक करके उस पर बाढ़ मिलाया तो वो कभी इधर घूम जाए कभी उधर घूम जाए कभी नीचे झुक जाए हो गए बांध से बच जाता था बाढ़ उसके नहीं लगा और बचाता हुआ भागता चला गया करी चले सुवर शरीर बचावा सुवर ने छल करके शरीर को बचाया कि माने इधर उधर भाग करके घूम घूम करके मुड़ मुड़ करके उसने शरीर बचाया कभी पेड़ों की आड़ में हो गया तब इस प्रकार शरीर बचा बैठा ये सब उसको अपने सुवर अपने आप बचाता चला गया और राजा के बाद बेकार होते गए प्रगटत दूरत जायर्ग भागा प्रगटत दूर मन पेड़ो की आड़ में झाड़ियों की आड़ में होता हुआ अब वो सूअर यह भी नहीं करता कि ऐसे झाड़ियों के हाल में ऐसा कहीं चला जाए कि राजा को दिखाई न दे जब वो देखता है सुवर के अब राजा नहीं दिखाई दे रहा तो झाड़ियों के आड़ से पेड़ों के आड़ से फिर निकल कर उसको सामने आ जाए इसलिए कि राजा उसके पीछे लगा रहे वो सुवर कोई अपने प्राण छोड़े बिठा रहा था वो तो राजा को अपने प्रलोभन के कारण से लिए जा रहा था वो कि हमारे पीछे राजा जब तक देखता रहेगा हमको तो राजा हमारे पीछे लगा रहे जब वो सूर बहुत तेज आगे निकल जाए तो रुक ही जाता था जिससे राजा उसके पास आ जाए समझे कि अब तो आई गये अब तो आगे अब तो मारने हम मारनेंगे मारनेगे ऐसे करके वो छल करके राजा को लिए जा रहा था वो सूर इस प्रकार तब तो प्रगट दृत जायरग भागा रिस भूप चले संग लागा और राजा को भी बड़ा गुस्सा आ रहा था कि देखो एक सूर को नहीं मारे पा रहे तब तो उसने बड़े क्रोध करके उसके पीछे लगा रहा उसका पीछा छोड़ा नहीं गयो दूर घन गहन बराहू गैन गहरे गे, बन में उसको सु, सुकर राजा को ले गया जहीं गजबाज बाहू इतना घन था जहां हाथी घोड़े जा नहीं सकते थे माने जब ज्यादा घने बन होते हैं बहुत लताएं होती हैं बहुत झुरमुट होते हैं तो उसके भीतर घुसना मुश्किल पड़ता है उनके भीतर जो है वो निकल करके जाए लेकिन सुवर तो अपने शरीर को दबा करके नीचे से मान निकल गया झाड़ियों के नीचे से रास्ता थोड़ा मिल गया उसमें से निकल गया लेकिन ये घोड़ा तो उसमें से नीचे से नहीं जा सकता था उसमें हाथी तो नहीं जा सकता था इस प्रकार से झाड़ियों से पेड़ों से होता हुआ छुपता हुआ सुअर और घने बन में निकल गया राजा उसका पीछे जो है वो गया लेकिन पकड़ नहीं पाया अति अकेले बने विपुल कलेसु अब राजा वहां बिल्कुल बन में अकेले ही रह गया मैंने यहाँ बता दिया कि अब राजा के साथ में कोई नहीं मंत्री के तो बात क्या अब बिना मंत्री का राजा उसको सलाह देने वाला कोई है नहीं मंत्री होता तो कह भी देता कि भाई अब जाने दो उसको एक सूर नहीं मारा तो कौन सी बात है इतने तो पशु बहुत से मार लिए सिंह तो मार लिए बीच तो मार लिए जाने दे एक सूर को लेकिन मंत्री था नहीं तो राजा को अपने अभिमान में हम बड़े शक्तिशाली हम तो इसको मार ही लेंगे उसके पीछे लगा रहा उसके साथ के जो और थे जितने सैनिक थे वो भी साथ में लेकर गया था तो वो भी सब पीछे रह गए उसके साथ तो राजा के साथ रहने गे राजा अकेला रह गया अति अकेले बन अति अकेले बने अकेल आप बन कोई साथ में नहीं और विपुल कलेसु और बन में तो बड़ी तकलीफ है वहां पर तदपि तदप्रजयी रेसू तो भी झाड़ी झंखाड़ो में उसके भी जहां तहा उसके लगते थे बेले और कांटे शरीर में उसके चुभते थे लगते थे तकलीफ में उठाता रहा लेकिन फिर भी वो पीछे उसके लगाई रहा और उसका उसका पीछा छोड़ा नहीं सूअर का तो कोल बिलोक को भूख धीरा आखिरकार सूअर ने क्या देखा कि राजा बड़ा धैर्यवान है मना बड़ा हिम्मती है और वो बराबर पीछे लगा आ रहा है पीछा छोड़ नहीं रहा है तो उसने क्या किया भाग पैठ गिरी गुहा भी एक बड़ी लंबी गुफा की पेड़ पर्वत की उस पर्वत की गुफा के भीतर घुस गया जब तो पर्वत की गुफा के भीतर घुस गया तो अब थोड़ी तो गुफा हो तो, तो सामने दिखाई देव लेकिन ऐसी गुफा जिसके भीतर अंधेरे में घुस जाए तो वहां से फिर दिखाई न दे और उसके भीतर जाना मुश्किल घोड़ा जा नहीं सकता राजा उसके भीतर जाए तो उसको भीतर दिखाई नहीं देता धीरा है कहां जाए क्या करे तो राजा फिर हार मान गया कहा कि अब ये तो निकल गया हाथ से अब इसे मार नहीं सकते अगम देख अति पछताई उस गुफा को अगम देखा अगम उसके भीतर प्रवेश करना मुश्किल समझ में आया राजा को तो फिर वो पश्चाताप करने लगा कहा के देखो पहले इसको मार देते तो मर जाता अब तो गुफा के भीतर घुस गया अब तो ये मिल नहीं सकता और यहाँ तक हम दौड़े भी आए लेकिन फिर भी उसको नहीं मार पाया ये सब पछताता रहा खड़े खड़े तो फिर महाबन वो भुलाई अब तो उसका पीछा छोड़ ही पड़ा अब वहां से लौट चला वापस जाना, जाना था लेकिन अब तब तक जो है दौड़ते दौड़ते सायकाल हो गई थी सूर्य डूबने लगा था उस समय राजा ने अब घर वापस जाने का विचार किया अब देखता है किधर से जाए तब हम अपने राज्य की तरफ पहुंचे बन में से कैसे बाहर निकले तो उसको रास्ता नहीं दिखाई देता उस वन में कहीं पगडंडिया भी नहीं कहीं से दिखाई दे कि जब से कोई आते जाते लोग होंगे आसपास कहीं कोई बस्ती होगी तो उसको कहीं दिखाई नहीं देते कहीं रास्ते ही नहीं दिखाई देता बन से बाहर निकलने को उपाय नहीं था खेद खिन्न छुद्धित त्रसित राजा बाज समेत अब राजा का माने राजा और घोड़ा उसका बस यही दो लोग रह गए और खेद माने बड़ा पश्चाताप खेद बन माने की देखो हम उसको मार नहीं पाए इसका पश्चाताप का दुख भी था और फिर क्षुदित शुदा मैंने राजा को भूख भी लगी आई और फिर त्रसे तो प्यास भी लगी आई राजा भूखा प्यासा राजा और शिकार मारने अगर सूर को मार भी लेता तो उसे तसल्ली होती इतना मेहनत की तो सुवर तो मार लिया सफलता तो हो गई सो उसको मार नहीं पाया इसलिए उसके कारण असफलता का दुख भी उसे भूख प्यास का दुख और अस्फल रहने का दुख ये दोनों राजा को दुखी कर रहे थे खोजत व्याकुल सरित सर राजा जो है वो कहीं नदरी दिखाई दे कहीं तालाब दिखाई दे पानी कहीं मिले ऐसा देखता हुआ वन में इधर धर भटकने लगा हा? और बिन जल भयु अचेत पानी भी नहीं मिला राजा को तो बिना अचेत के मैंने बेहोश होकर के गिर नहीं पड़ा लेकिन ये है कि अचेत अवस्था में हो गया मैंने शिथिल हो गया वो अब उसको चलना फिरना जरा मुश्किल उसको गया, हो गया ऐसी अवस्था उसकी हो गई मैंने शिकार में पहुंच करके राजा इस प्रकार से व्याध में पड़ गया संकट में जाकर के यहाँ वन में राजा संकट में पड़ा जा करके अब उसके बाद वहाँ क्या होता है देखो वन में जब पानी ढूंढते ढूंढते राजा जो हो एक तालाब के पास पहुँचता है पर वहाँ तालाब दिखाई देता उसको फिर तब बिपिन आश्रम एक देखा तांबसपति कपट मुनिवेशा जासुदे सनपली छाई समरसे नज गय पराई समय प्रताप भानु कर जानी आपने अति समय अनुमानी गय न गृह मन बहुत गलानी मिलान राजही नृपय अभिमानी ऋषूर मारि रंक जी राजा विपिन ता साजा तासु समीप गवनर पकीना यह प्रताप रिते तव चीन्हा राव तृषित नहीं सो पहीचाना देख सुबेश महा मुनि जाना उतरितुरगते कीन नणमा परम चतुर क्यों नामा भूपत त्रषित बिलोकते सरबर दीन दिखाए मज्जन समेत है कीन पति हर साय सियाव की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय फिर तो विपिन आश्रम एक देखा तो फिर वन में इधर उधर जब राजा भटका तो उसे एक आश्रम दिखाई दिया उस आश्रम के पास तो वो ले गया था वो जो सूर जो था जानबूझ बुझ करके राजा को उसी तरफ ले गया था तो जहाँ वो आश्रम था और वहीं फिर वो पेड़ की गुफा में घुस गया अब राजा ने जब वहां खोजा आसपास तो एक तालाब दिखाई दिया तो वो दिखाई दिया एक आश्रम दिखाई दिया वहां तो तहापट मुन बैसा वहा एक राजा मुनि का बेस कपटी मुन का बेस बनाए हुए रहता था अब ये यह यहाँ बता देते हैं कि ये सब घटना जो घट रही है ये एक कुचक्र है राजा ने का पहले युद्ध जिससे होता रहा जिन राजाओं से तो उनमें से बताते हैं आगे कि जास उद्देश्य नपली ने छड़ाई एक राजा था जिसका कि राज्य इसने छीन लिया था राजा हार गया था <sighs> तो कुछ पहले बता चुके हैं कुछ राजा तो ऐसे थे जो इससे प्रताप भान से लड़े ही नहीं इसकी अधीनता स्वीकार कर ली कुछ राजा ऐसे थे जो इससे लड़े और हार गए और फिर इसके अधीनता स्वीकार कर ली कुछ राजा ऐसे थे जो हार गए तो भाग गए लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की उन्हीं में से एक राजा था जो कि प्रताप भान से हार गया और लेकिन हार करके फिर वो अपनी राजधानी घर नहीं गया वो और वहां से चला आया वन में चला गया वहां से भाग करके उस राजा ने ही, ही यहां पर एक मुनि का बेस्ट बनाकर के कुटिया बनाकर के रहता था धाधो राजा लेकिन उसने अब एक भिखारी की तरह से बिल्कुल दरिद्री की तरह से एक मुनि का वेश बना करके कुटिया बना करके यहाँ बन किया उसने तो नपति कपट मुनि मुनि मुनि का वेश धारण किए हुए कपट मुनि का वेश ऐसा नहीं कि वो मुनि हो गया चलो का राज्य चला गया चलो भगवान का भजन करो और यहीं पे बन में रहो सुत नहीं थी वो राजा ऐसे बदला लेने के विचार से जान करके उसने ऐसा मुनि का बेस बनाया हुआ था और कुटिया बना करके बन में रह रहा था जास देशाई उसका राज, राज देश था इसने प्रताप भान ने छीन लिया था और समर समरसेन तय पर आई और समर समरसेन छोड़ करके मैंने युद्ध की स... वो राजा जो है युद्ध छोड़ करके सेना छोड़ करके भाग गया था परियो मैंने पराई मैंने भाग गया था वो मैंने राजा युद्ध छोड़ करके भाग गया था प्राण बचा करके भागा समय प्रताप भान कर जाने उसने सोचा कि समय प्रताप भान के पास ज्यादा शक्ति है बड़ी सेना है अब इसी का समय है माने समय इसी के अनुकूल है अब हमारा समय नहीं है इसलिए अपने आप को जो है वो पराजित समझ करके और छोड़ करके भाग गया आपन अति समय अनुमानी समझ लिया कि हमारा खराब समय आ गया है इसलिए अब राज्य हमको रहेगा नहीं इसलिए राज्य छोड़ करके चला गया और ये मान लिया की प्रताप भानु का अच्छा समय आ गया इसलिए वो राजा रहेगा ऐसे उसने स्वीकार कर लिया चलाया गया गए उन ग्रह मन बहुत गलानी और हार जाने का उसे बहुत दुख था तो लौट करके अपने घर भी नहीं गया और फिर प्रताप भान से उसने संधि भी नहीं की यह सब उस राजा ने किया था और मिला न राजे अभिमानी अरे अपना अपने अभिमान के कारण से वो राजा से भी नहीं मिला राजा से मिले तब जब अपना उसका अभिमान छूटे अब स्वीकार करे कि हम हार गए हमारा अभिमान खत्म हुआ तब तो उसे मिले जाकर लेकिन अभिमान अगर उसको है तो अभिमान के कारण राजा से जाकर के विनम्रता पूर्वक मिला नहीं लेकिन राज्य छोड़ के चला गया <kuh> अगर वो अपना अभिमान छोड़ देता राजा को जाकर के धन संपत्ति जैसे अन्य राजाओं ने दी थी वो देता तो उसको प्रताप धन उसको कह देता अच्छा तू तो राज्य करो जाकर के अपने राजा में फिर राज्य करता लेकिन राज्य करता तो वहां सब लोगों के प्रजा के सामने मंत्रियों के सामने घर के सामने एक पराजित राजा की तरह से रहना पड़ता सब लोग देखते उसे लेकिन कहते क्या हमारा राजा तो पराजित राजा है तो ये उसको बड़ा खराब लगता इसलिए उसके वजह से अभिमान के कारण से दशा स्वीकार नहीं की जिम्मे राजा क्रोध तो उसको बहुत था अपने मन में लेकिन उस क्रोध को वो दबाए रखा और दबा करके फिर वो जैसे रंग राजा जैसे कोई भिखारी हो इस प्रकार से भिखारी बेस बना करके राजा निकल गया भिक्षु की तरह से और विपिन बसई तापस के साजा में तपस्वी का बना करके रहने समीप बस उस राजा के पास जो कि अब आगे बोलते हैं उसको। माने राजा जो है कपट तो नहीं है लेकिन कपट से का बेस धारण किए हुए तो राजा ये प्रताप भान उस कपटमुन के पास गया यह प्रताप रवि तब चिन्ह तो उसने कपट ने पहचान लिया कि देखो इसी से हम युद्ध करते रहे इसी से हम हार गए यही प्रताप भान राजा है वो आ गया है उसने पहचान लिया <coughs> यहाँ प्रताप रवि रवि मन भान प्रताप भान शब्द हो गया प्रताप भान उसने पहचान लिया लेकिन राव उसे तो नहीं सो पहचाना लेकिन प्रताप भान भूखा प्यासा था बड़ी बेचैन था व्याकुल था उसने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ उस कपटमुन की तरफ ये तो राजा ही है वही राजा है जो हार गया था हमसे उसको ये नहीं पहचान पाया बस अब एक तरफ से तो वो कपटमुन तो इसको पहचान रहा है लेकिन प्रताप भान कपटमुन को कौन राजा है कहाँ का राजा था ये नहीं पहचान पा रहा है अब इस आपस में इन दोनों की बात होती है तो देख सुपेश महामुनि जाना प्रताप भान ने उसका बेस देखकर के समझा कि भाई ये तुम तो मुनि मालूम होता है मुनियों की तरह रह रहा है तो बस मुनि ही है वो उसको राजा होने कहा कोई राजा मुनि बनकर के बैठा हुआ है ये शंका नहीं हुई उसने उसको मुनि सच्चा वास्तविक मुनि मान लिया और कृषि प्रकार से उससे बातें करने लगा तो उतर तुर ने प्रणामा तो राजा को जैसे मुनियों को प्रणाम करना चाहिए वैसे राजा घोड़े से उतर पड़ा और उतर करके प्रणाम किया एक ये भी नियम है अपनी सभ्यता का कि घोड़े पे चढ़े चढ़े प्रणाम नहीं करना चाहिए सवारी पे बैठे बैठे मुनि को प्रणाम नहीं करना चाहिए इसलिए राजा पहले घोड़े से उतरा तब मुनि को प्रणाम किया धूम पर खड़े हो करके तो परम ने कहे उन्हें नामा लेकिन उसने प्रताप भान तो राजा था इतनी होशियारी थी कि जहाँ तक अपना नाम नहीं राजा लोग बताते तो अपने आप को छिपाई रखा इसने भी और अपना नाम नहीं बताया कि मैं प्रताप भान हूँ आपको प्रणाम करता हूँ प्रणाम कर लिया बस ऐसे तो भूपत्र से बिलोकते ही तरवर दी ने दिखाए सरोवर दी दिखा तब तो उसने कपट मन ने देखा की प्रताप भान इस समय बहुत प्यासा है बहुत व्याकुल है तो उसको कह दिया कि देखो वो सरोवर है पहले जाओ तुम सरोवर में स्नान करो पानी पियो उसके बाद में फिर मिलना तो मज्जन पान समेत है की ननपत हर्षाय तो राजा ने ऐसे किया भी, राजा तुरंत वहां पर गया घोड़े को भी पानी पिलाया अपना भी पानी पिया फिर उसमें मज्जन किया मैंने स्नान किया ताजा हुआ सब फिर उसका थकान थकानकान थोड़ी उसकी घटी शुद्ध हुआ अब उसके बाद राजा जो है फिर अब उसके पास आता है वहां से होकर के उसकी कथा सुन तो गई श्रम सकल सुखी नृपय निजे आश्रम तापस लय गय आसन दीन अस्तिर विजानी उन्हीं तापस बोलू मृदुबानी को तुम कसबिन फिर रहू अकेले सुंदर जुवा जीव पर चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागति मोरे नाम प्रताप भान बनीसा तासु सचिव मैं सुनऊनीसा फिरते अहेरे परियों भुलाई बड़े भाग देख पद पाई हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा जानते हूँ कछ भल हुनिहारा कहा मुनितात भयारा जो जन सत्तर नगर तुम्हारा निषा घोर गंभीर बन पंथन नुनु सुजान बसो आजुवस जानीतुं जायूतिहालसी जस भविता ती मिलये सहाय आपने आवे ताई पै तो ताई ले जाए श्यापुर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय गय्रम सकल सुखीन नय अब जब राजा ने तालाब में स्नान किया पानी पिया तो उसका परिश्रम दूर हुआ और राजा सुखी हुआ मैंने उसको चैन मिली अब तो निजी आश्रम तापस ले गए फिर वो तपस्वी भी उसके माने राजा के पीछे पीछे गया वहाँ तक जहाँ सरोवर था और जब राजा ने स्नान कर लिया पानी पी लिया तब फिर उस राजा को वो मुनि अपने आश्रम में लिवा लाया मुनितापस निजी आश्रम तापस ले गए वो, वो कपटी मुनि राजा को अपने आश्रम में ले गया माने अब उसको तो ये कपट मुनि के तो जाल में फंस गया राजा तो ये छोड़ता नहीं उसको पकड़े हुए है तालाब जरूर दिखा दिया पानी पिलवा दिया लेकिन ये नहीं कि पानी पिए पियो राजा चला जाए जा उसी तरफ से सुनीजा जाने दिया उसको पकड़ लाया बुला करके अपने आसन में ले आया आसन दीन अस्त अभी जानी और फिर राजा उसको कहा अब बैठने के लिए आसन दिया राजा को उसका राजा बैठा अपने आसन को बैठा दिया और उस समय सूर्य डूब रहा था वो भी दिखा दिया उसके पुण्यतापस बोले उम्र बानी फिर बड़ी कोमलता के साथ बनावटी भाषा में बड़े प्रेम पूर्वक राजा से इस प्रकार से बोला कि को तुम कस बन फिर अकेले कि तुम कौन हो बन में अकेले क्यों फिर रहे हो इस प्रकार से सुंदर युवा जीव परहेले सुंदर हो तुम युवा अवस्था भी तुम्हारी है युवा तो था उस समय राजा नया नया राजा बना था तो ज्यादा दिन हुए नहीं पांच सात साल दस साल की बात थी राजा बने हुए तभी की घटना घटी और जीव पर हेले अपने जीवन कब के नाश होने की बिना परवाह किए मैंने निर्भय हो करके कि मरने जीने के कोई तुमको फिक्र नहीं और इस बन में तुम चले आये कैसे चले आए तुम कौन हो को तुम कस वन फिले अकेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे और कहा कि तुम्हारे चक्रवर्ती के लक्षण मालूम हो तो तुम तो राजा मालूम होते हो बड़े सुन्दर भी दिखाई देते हो बड़ा तुम्हारे वस्तु इत्याग भी ऐसे लगते हैं जैसे तुम राजा हो देख तो दया ला गति मोरे और तुमको इस दशा में देख करके मुझे बड़ा दया लगती है जिसको राजा जैसा कोई हो व्यक्ति युवा हो सुंदर भी हो और फिर ऐसा भूखो प्यासों बेहाल हो रहा हो उसको देख करके कहते मुनि कहता हमको तुमको देख करके बड़ा दया लग रही है तो ये जब पूछा उसने मुनि ने तब प्रताप भानु से बोला के एक राजा है नाम प्रताप भाने अवनीशा अवनीशा माना राजा एक राजा है उसका नाम है प्रताप भान और काश सचिव मैं सुनो मुनीषा उस राजा का मैं मंत्री हूँ मुन सुनो मैं उस राजा का मंत्री हूँ है ये स्वयं प्रताप धन लेकिन अपने आप को प्रताप भान न बता करके राजनीति के अनुसार कि राजा को चाहिए कि अपने आप को सब जगह प्रकट में करे इसलिए उसने अपना तो परिचय नहीं दिया सीधा लेकिन मुन ने यही कह दिया कि तुम तो बड़े चक्रवर्ती राजा जैसे तुम्हारे लक्षण है तो ये भी नहीं कह सकता है कि हम कोई साधारण आदमी कहीं किसी नगर गांव में रहने वाले हैं इसलिए उसने अपने आप को राजा ने बता करके मंत्री बता दिया तो कहा कि फिरत या हेरे पर भुलाई और मैं तो यहाँ शिकार के लिए आया था पर रास्ता भूल गया बड़े भाग देखो पर आई लेकिन फिर भी बड़े सौभाग्य की बात है आपके दर्शन प्राप्त हुए यहाँ पर आपके चरण कमलों के दर्शन हुए ये बड़े सौभाग्य की बात है ऐसे करके राजा ने कृतज्ञता व्यक्ति की हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा राजा ने कहा कि हमें तो आप जैसे लोगों के मुनियों के जो शताब्दन में बास करते हैं नगरों में कभी आते नहीं आप जैसे लोगों के हमको दर्शन कहा रखे कुछ भल होनी हारा इसके माने ये है कि आपके दर्शन प्राप्त हुए इसके माने जरूर ही कुछ भला होने वाला है माने अगर कुछ संतों के दर्शन हो तो जरूर ही भला होता है लेकिन कपट बुन के दर्शन हो तो हा? तो राजा को क्या पता कि कपटमुनि मुनि इसके दर्शन से हानि होने वाली है कपटमुनि के दर्शन से तो हानि होती है लेकिन वास्तविक मुनि हो महात्मा हो तो उनके दर्शन से पाप कटते हैं और भलाई होता है आगे परिणाम अच्छा देखने को आता तो कहा मुनि तात आ रहा तब मुनि अब वो मुनि समझाने लगा राजा को कि देखो सुबह डूब ही गया है अंधेरा हो गया है अब यहाँ से तुम्हारा घर भी बहुत दूर है जोजन सत्तर नगर तुम्हारा सत्तर योजन दूर तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है अब तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हे चलते चलते रात बीत जाएगी तुम्हें घर नहीं मिलेगा अंधेरे में रास्ते में बन में भटकते फिरोगे और रात में जंगली पशु और भी भयंकर होते हैं तुम्हें बचना मुश्किल पड़ेगा ये सब समझाया निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनोजान अंधेरी रात है निशा घोर अंधेरी रात में चंद्रमा भी नहीं अंधेरी रात है और बन बहुत घना है और पंथ ना इस बन में कहीं रास्ता है नहीं कि रास्ते रास्ते चले जाओ चलो अंधेरा अंधेरा भी हो थोड़ी दूर तक रास्ता दिखाई दे तो रास्ता पकड़े कोई चला जाए तो भी कहीं निकल जाए कि यहाँ रास्ता कहीं है नहीं बन में जिस रास्ते सोकर के तुम जाओ तो इसलिए तुम तो बहुत समझदार हो इसलिए राजा आपको हम बताते है की बस आज तुम आज यहाँ पर रात में यही रात में रुक जाओ हाँ। और जाये हो तो बिहान कल सवेरा जैसे हो प्रकाश होने लगे तैसे चले जाना तुम तो निकल जाओगे बन्ने दिन में तुम्हें रास्ता मिल जाएगा किसी एक प्रकार से तुम्हें रास्ता बता देंगे ऐसे करके कहा तब आगे फिर अब ये स्थिति यह बनी कि राजा को रात में वहीं ठहरना पड़ा अब आगे दोनों में क्या बातचीत होती है वो तो अब कल देखेंगे लेकिन तुलसीदास जी यहाँ पर एक टिप्पणी करते हैं कि देखो राजा का विनाश काल आ गया इसलिए वो कपटी जिस राजा को उसने हरा दिया था उसी के राजा के चंगुल में प्रताप भान इस समय फंस गया तुलसी जैसे भव्यता तैसे ही मिले सहाय तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा भविता जैसा भविष्य में होने वाला होता है वैसे ही परिस्थितियां बन जाती हैं वैसे ही घटनाएं घटने लगती हैं वैसे ही मिले सहाय मन व्यक्तियों की सहायता नहीं परिस्थितियों की भी सहायता उसी प्रकार को मिलती है जैसा होना होता है और आप आबई ताइ ले जाए <clears throat> कहते हैं कि वो परिस्थितियां व्यक्ति स्वयं उसके पास नहीं आती उस व्यक्ति को वहीं पहुंचा देती है जहां उसका जैसा होना